शुद्ध साम्ये कवल्यम यदा निर्धूत रजस्तमो मलं मलम बुद्धि अन्थ प्रत्यय मत्रधिकार दग्ध क्लेम तदा पुरुष से बुद्धिसत्व रजगुण और तमगुण रूपे मल से शून्य पुरुष की पृथक् का जो ख्याति है स्वयं क्या पुरुष के साथ जो भेद है वास्तविक भेद है भ्रांतिपूर्ण एक अध्यस्तता संबंध का, का भांज हो रहा है उसके अभाव का ज्ञान हो जाता अन्यता, पुरुषा प्रत्ययारम पुरुष की पृथक रूपी क्या जो ज्ञान है उतने मात्र विषयक क्रिया हो रही है बुद्धि सत्व रजगुण और तमगुण को छोड़कर के उसके मल से रहित होकर अपने आप को पुरुष से भिन्न अर्थात तो पुरुष को अपने से भिन्न है ऐसा पुरुष भिन्नत्व का आकार प्रत्यय ज्ञान आकार वृत्ति निरंतर चलता है जैसे अब तक क्या है आम करने से दोनों पकड़ में आ रहे हैं आम करने से देवदत्ता आ जाता है झट से जो जिसका नाम वो आ जाता है तुरंत जड़ चेतन का जो संयुक्त वस्तु है वो आ जाता है उस समय अहम कर्ण से केवल ब्रह्म ही होगा अहम आकार अखंड आकारों इन्होंने कहा पुरुष अन्यता प्रत्येक मात्र का अधिकार है मैंने अधिकार की सब गुण परिणाम अधिकार लेकिन यहाँ कौन सा गुण रहेगा इसलिए केवल सत्य गुण का परिणाम चलते रहेगा जिस विषय का जिसका प्रत्यय का, का विषय क्या होगा पुरुष भिन्नत्व पुरुष को स्व भिन्न ही ग्रहण करता है वो दग्ध क्लेश बीजम भवती और कैसा रहेगा दग्ध क्लेश बीज वाला होगा क्लेशों का जो बीज है वो भुना हुआ रहेगा नष्ट नहीं है दोनों में अंतर बता दिया इतना दग्ध क्लेश बीज होना अलग चीज है और नष्ट हो जाना चित लय हो जाना अलग चीज है अभी इसका होता परम प्र, प्रसंज्ञान परम प्रसंज्ञान में चित्त का भी लय हो जाता उसके बाद ही कोई प्रत्याधिकार कोई गुणाधिकार रहा ही नहीं खत्म मामला अभी उसके पूर्ववर्ती की स्थिति बता रहे तथा इसलिए से शुद्धि सारूप्यूपे नहीं हुआ शुद्धि में क्योंकि अभी पुरुष के साथ शुद्धि की सारुप्यता के समान याद शुद्धता निर्गुणता निराकारता विशुद्धता निष्क्रता निष्क्रियता आप देखे किसने पुरुष में देखते हैं अनुभव होता है उसी प्रकार का लगभग निर्गुण निराकार वगैरह देखते किंतु वह सक्रिय होता है अभी गुणाधिकार चल रहा है पुरुष नेता प्रत्यय का धारा चल रही है आते अतव सक्रिय है निश्चित नहीं हुआ है अतव युवा का दिया अन्य लेकिन जो सविषय का सांसारिक भान के कारण यादृशी रजगुण तमगुण से उत्पन्न होने वाला मल था वह सब जबाव होने से पुरुष के सदृश लगभग हो गया है से सारुप्य तथा तदा पुरुषस्य उपचरित भोग शुद्धि उस समय केवल अभी तक जो चलता आया था क्या पुरुष के प्रति ये बुद्धि एक भोग दे रही थी भोग दे रही थी ना उसका भाव हो गया अब भोग नहीं दे रही है किंतु पुरुषागर वृत्ति को चलाई हुई है वृत्ति रहित अवस्था नहीं अभी गुणाधिकार अभी चल रहा है गुणाधिकार रहते हुए भी भोग रूपा गुणाधिकार नहीं है कि मोक्ष अनुकूल स्वरूप ज्ञानागार वृत्ति रूपा यहाँ पर गुणाधिकार चल रहा है दोनों में अंतर है तो पौरुष अलग चीज है और इधर विषय प्रत्ये अलग चीज है इसी को उन्होंने पौरुष प्रत्यय करके पहले कहा चुके हैं इसलिए कहते वो जब चले लगता है पुरुष से उपचारित भोगभाव तथा भवती यथा तथा तो एक तम अवस्थायाम कवल्यम भवति ईश्वर से अनिश्वर से वेकान भागि न इतर उस अवस्था में चाहे आप ईश्वर भाव में स्थित हो चाहे ईश्वर भाव में स्थित न हो चाहे उसमें विवेक ज्ञान हो चाहे विवेक ज्ञान ना भी हो तो भी कैवल स्थित हो अगर किसी भी प्रक्रिया से आप आइए इस अवस्था को प्राप्त करने का नाम कैवल जिस अवस्था में पुरुषाकर वृत्ति केवल अलावा कोई दूसरा वृत्ति नहीं होनी चाहिए अंतर्गत वृत्ति भी लय होकर के पुरुष ही शेष स्वरूप उपस्थित हो जाने का के नाम केवल नहीं दग्ध क्लेश बीज ज्ञाने पुनः अपेक्षा का ची रखी दग्ध क्लेश बीज वाले योगी को स्वस्वरूप ज्ञानोत्पत्ति करने के लिए फिर किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रह जाती है सतरे नहीं तत्व समाधि जम ऐश्वर्य उपक्रांत कि सत्य शुद्धि के द्वारा ही ये सारी चीजें होती हैं चाहे वो समाधि जन्य ईश्वरी हो चाहे ज्ञान हो चाहे समाधि क्यों न हो ये सारी चीजें जो होती है वो सत्य शुद्धि की तारतम्यता के कारण से अंतकर्ण शुद्धि की ही तारतम्यता के कारण से जैसे जैसे अंतकर्ण शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे आपको उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ज्ञान उत्कृष्ट सिद्धियां उत्कृष्ट तत्व की ओर आप जाते हैं परमार्थ दस्तो ज्ञानात आदर्शन निवृत्त रहे परमार्थ तो हुआ होता क्या है ज्ञान से जो आदर्शन हो रखा था वो निवृत्त होता है जो स्वरूप का आदर्शन अभी बना हुआ है ना ये स्वरूप आदर्शन निवृत्त हो जाएगा ज्ञान और सदा स्वरूप स्थित होता है तस्वीन निवृत्त न संतरी क्लेशा और एक बार आदर्श निवृत्त हो जाए ना तो उसके बाद क्लेषों का सवाल क्ले लेग समाप्त क्लेशा भाव कर्म विपाक जो क्लेश ही नहीं रह गया कर्म फल भोग भी नहीं रह गया चरिताधिकाराशम अवस्था गुणा न पुरुष पुरुषस्य पुरुष से पुनर्दृश्य उपतिष्ठा में ये जो गुण कैसे हो जाएंगे चरिताधिकार वाले हो गए अब उनका जो विपरिणाम रूपा आयुर्वेद जाते और भोग रूप में प्राप्त होना गुणाधिकार थी उससे रहित हो जाएंगे चरिताधिकार वाले गुण न पुरुष से पुनर्दृष दृष्टि पुरुष के प्रति दोबारा जो है दृश्य रूप कभी उपस्थित होंगे ही नहीं तत् पुरुष से कैवल्यम इसलिए होने का नाम ही इस पुरुष का कैवल्य है तदा पुरुष स्वरूपमात्र ज्योति ही अमल है केवली बहती तब यह पुरुष जो है सर्वमात्र प्रकाश वाला रहेगा अमल होगा अमल रहित तो होगा और केवल होगा अब तक तो द्वंद्व आराम हो गए ना अब केवल आराम हो जाएगा केवल होगा केवल इस प्रकार से यहां दो बातें दिया गया कि सूत्र में क्या अपेक्षा केवल वेदांत की के नजदीक है ना वेदांत बिल्कुल यही बोलता है वेदांत भी अंतकण चित्र हाँ, शुद्ध हो शुद्धि की जो पराकाष्ठा ही ब्रह्मानुभूति है अंत शुद्धि की पराकाष्ठा हुई तो अपने आप ब्रह्मानुभूति और कुछ अतिरिक्त है, तो है कि वह अंतकरण चंद्रमा का प्रतिफलित चंद्रमा से प्रतिफलित सकल किरण वापस सूर्य की ओर ही लौटता है जगत की ओर आता नहीं है तदत उस ब्रह्म से आये प्रकाश जो प्रतिबिंब पड़ रहा बिंब का प्रकाश आया हुआ है बुद्धि में जिसका प्रतिबिंब हम जगत की ओर फेंक कर अनुभव कर रहे हैं वह प्रतिबिंब जब प्रतिफलन है वापस हो जाना वही अंत शुद्धि की प्रकाश का फेंकते रहेगा तब तक जब तक हमारे अंदर मल विद्यमान है रज तमो मल विद्यमान रहते तब तक ही होता है इसे कहते तब क्या पुरुष सर्वमात्र ज्योति मन अमलो भवती अच्छा एक और शब्द आता ईश्वर ईश्वर और अनिश्वर का अर्थ तो योग दृष्टिया समझ रहे यहाँ पर ईश्वर यह से ऊपर पुरुष विशेष ईश्वर को नहीं ले रहे हैं ईश्वर है जो सिद्धियों के ज्ञान सिद्धियों सिद्धि सभी प्रकार की सिद्धियों का प्राप्त हुआ व्यक्ति यहाँ ईश्वर जिससे माता रहता है पहले ईश्वर से ईश्वर से मैंने ज्ञान क्रिया उभयात्मक शक्ति वाला है अनिश्वर मैंने अवैव पूर्वोक्त संयम के द्वारा केवल विवेक ज्ञान वाला है वो सिद्धियों को पाया नहीं सिद्धियों को विरक्त होता रहा सिद्धियों से अलग रहा विवेक ज्ञान को पा लिया उसको अनिश्वर सबसे सेवा और विवेक ज्ञान को पाने के बाद भी विवेक ज्ञान भागी होना अलग है और ना होना अलग है ऐसे कोई चीज प्राप्त है आप उसके उपभोग करे ना करे आपकी मर्जी है बहुत सारे चीजें आप टो में बंद करके कर रखे हैं समय आने पर कभी प्रयोग करेंगे ना अब जरूरत नहीं है रख दिया गया है है तो उपलब्ध है आपको लेकिन उसके भागी नहीं होने करने, उसको भोग न करना उस आगे लेकर इसलिए विवेक ज्ञान भागीना की तरफ से वहाँ उसका उपभोग भी कर रहा है उसी के आधार पर और अंतरण शुद्धि को बढ़ा करके कमरे की ओर जाता है तो उसको भी बगल में रख करके सीधा और आगे बढ़ता है स्वर्प हो जाती है वो अलग अलग है इसलिए चार पक्ष ईश्वर सेवा अनिश्वर सेवा उस अनिश्वर पक्ष में भी विवेक ज्ञान भागी ऐसे करके विवेचन दिया है तो संपूर्ण तीसरा पाद का विचार पूरा हो गया विभूति पाद इस विभूति पाद में क्या विचार अभी तक आया है एक श्लोक में संग्रह कर बता दिया है अत्री परिणाम प्रपंचता संयम संयोग स ज्ञानम प्रपंचिता अत्र अस्विन पादे अंतरंगा अंगानी प्रपंचिता अंतरंग अंगों को धारणा ध्यान समाज और इन अंगों का अभ्यास करने से होने वाले विभिन्न प्रकार के परिणाम भूता भूति में विभूतियों का जो संयोग है संयम से प्राप्त होने वाला उनका विस्तार रूपे समझा दिया गया वह भी दो प्रकार के हैं ज्ञान प्रधान क्रिया प्रधाना पहले क्रिया प्रदान प्रदान फिर ज्ञान प्रदान की ओर ले गए और ज्ञान प्रदान से फिर वापस क्रिया प्रदान में आए और अंत पुनः ज्ञान में लाकर समाप्त किया विवेक ज्ञान में इसे कहते ज्ञानम प्रपंचिता तासु ज्ञानम प्रपंचिता उन विभूतियों में भी ज्ञान प्रधान जो विशेष विभूतिया उनका विस्तार और पे चर्चा कर दिया गया है अब चर्चा क्या करना बाकी रह गया कहते क्या ये सिद्धियां जो आपने बताई विभूतिया जो कैवल्य तक भी पहुंचा सकती हैं, क्या ये सिद्धियां आपके बताए योगिक प्रक्रियाओं के अलावा समाधि प्रक्रिया के अलावा कोई और प्रक्रिया भी प्राप्त हो सकती है कि नहीं हाँ प्राप्त हो सकते अनेको दृष्टांत इसमें प्राप्त होते हैं इत्थम पूर्वस्त सामजर अंत संयम संयं च धारणादी तेरण संयम परिणाम लक्ष्य भूतान्ेद्रद्धा द्वारा कैबल्य फलक पुरुष ध्या ज्ञान क्रिया सिद्ध यहाय अधुना कबल्य स्वरपम प्राधान्य प्रतिदय तो काम प्रथम तब सिपंचकर्णी का अकतर पुस्तक उपलब्ध नहीं है थम पूर्वस्वीन पाद समाधे अंतरंगं संयम इस प्रकार से पूर्व पाद में समाधि का अंतरंग अंतरंगयम नामक जो साधन धारणा संयम से लक्ष्य बोत का वर्णन हुआ और संयम के द्वारा प्राप्त संयम से लक्ष्य परिणाम भेदान परिणाम भेद उनका विचार किया श्रद्धा द्वारा कवल्य फलक पुरुष ख्यार्थ ज्ञान क्रियारूप से देश विधायक श्रद्धा द्वारा किए गए इन संयम का अभ्यास उनसे प्राप्त होने वाले कैवल्य है फल जिसका ऐसा जो पुरुष पर्यंत ज्ञान प्रमुख सिद्धियां और क्रिया प्रधान सिद्धियों का कथन कर दिया गया अब क्या करने जा रहे इस पाद में अधूना च कैवल्य स्वरूप प्राधान्य प्रतिपादितुम कामह कवल्य का स्वरूप को ही प्रधान रूप प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रासंगिक प्रथम तावत् सिद्ध पंचकम प्रपंच सिद्धि के प्राप्त प्रापक पांच प्रक्रियाओं को संक्षिप्त कथन कर देना चाहते है ये कौन से कौन से प्रक्रिया है जिनसे सिद्धियां प्राप्त होती है जो वर्णित संयम के अलावा अन्य क्या साधन जन्म औषधि मंत्र तबस्त समाधि सिद्ध जन्म से भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती अनेकों जन्मो के साधना में हो जाते, प्राप्त हो गया और कुछ लोगों को रसायन से औषधि घोट घाट के चरण प्राश खाते खाते सिद्ध हो गया औषधियों से रसायनों के द्वारा भी जो विभिन्न प्रकार के बना करके जो है शरीर आदि को सिद्ध करता हो अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया जा प्रक्रिया को जानने वाले आजकल कम रह गए हैं नहीं है लगभग ना कायकल्प कैसे करना सब प्रक्रियाएं हैं लेकिन समय प्रकार से जानने वाले बहुत ही विरल हैं ऐसे कोई मिल जाए तो उनकी माध्यम सीधा सीधा घोटो और काम चला लो सिद्धियां प्राप्त कर लो और कहते मंत्र केवल मंत्र जपते जपते जबते कई लाख जब हो जाता है सोते सिद्ध हो जाएगा सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं बसुंतरा तो भी हमारी देवता के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और तप से प्राप्त होता है इसलिए बहुत सारे लोग जो घूमते हैं ना वो कुछ साल गंगोत्री में रहते हैं तप तो करते ठंडी में भी वही रहना पड़ता है ने? बड़ा बुरा हालत रहता है हम <laughs> तो कहते हैं जिसके जन्म का पाप जग जाए ना वहाँ जाए वहा पाप जग जावे तो आदमी ऐसी जगह जाके बैठे तो क्या मतलब अब इस समय तो ऐसा है आप लघु का छोड़ते छोड़ते बर्फ हो जाएगा वो भी बर्फ हो जाए। तो बाहर अंदर जाते जाते हालत खराब हो जाती है तो फिर भी कर रहे हैं लोग यही मान के भाई कुछ सिद्धि मिलेगी उसके बाद हम नीचे जाएंगे दुनिया में अपना चमत्कार करेंगे और कोई और टिका नहीं आजीवन सब नीचे आ जाते इसीलिए सबके सब के सब लगभग जो आज तक जो है एक दो ही छोड़ करके सब नीचे आ गया प्रसिद्धियों की चमत्कार इस्तेमाल कर दिखा दिया खूब कमाए और जो नीचे नहीं भी आते हैं तो देवियां पहुंच जाती हैं उनको नीचे ले आती है छोड़ती नहीं माया जो है बड़ा विचित्र बड़े बड़े कईयों का हाल है ये बात इसीलिए तब से जो सिद्धि बड़ा कठिन काम बहुत खतरनाक समाधि जहां तो आपने अभी तक सुना ही है समाधि जन सिद्धियां भाष्यकर व्याख्या करते हैं देहांत जन्मना सिद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होने मात्र से ही जन्म काल से ही सिद्धियां प्राप्त हो सकती है अच्छा औषधि भी असुर भवनेश रसायन नित्य माधि कथाएं हैं जो है महाभारत आदि में एक बार एक मनुष्य किसी कारणवश पहुंच गया कहा सीधे लोक में और जो आसुरी देवी आती मनुष्य वहां पहुंचा तो आसुरी देवियों ने क्या किया उसको ऐसे रसायन पिला दिए वो अपना वहां का अनुकूल शरीर उसका हो गया सारा सिद्धि उसे प्राप्त हो गया ऐसी कथा इसलिए उन्होंने संकेत किया असुर भवन येसु इसकी व्याख्या है मनुष्य ही कुत निमित्ता असुर भवन मनुष्य किसी कारणवश निमित्त से, कारण निमित से असुर भवन को प्राप्त किया संप्राप्ति स्थिति असुर कन्या भी दत्त रसायन भोगात असुर कन्याओं के तो द्वारा दत्त को भोग करने मात्र से ही उसने सकल सिद्धि को प्राप्त कर लिया वो तो छोड़ो कथा है इन इस लोक में भी आपने देखा मांडव्य मुनि की कहानिया अश्विन्य वो निर्मित रसायन यथा मांडव्यो मुनि जैसा मांडव भी मुनि हुए थे वह से हो गए उनका काय सिद्धि हो गई सिद्ध है सब प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली लिया केवल रसायन का भोग करने मात्र और चवन जी को आप जानते हैं जिसके नाम पे चवन प्रसाद चवन प्राश अत्यंत प्रसिद्ध है बूढ़े थे है ना? अब उन्होंने जो है बस मन में आ गए ऐसा जड़ी बुटी इकट्ठा किए और बया चीज ऐसा प्रास विशेष खाए और बिल्कुल जवान हो गए तो इस प्रकार से अनेक कहानियां हैं इसलिए ओषियों से भी काय सिद्धि से लेकर के सगल सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है मंत्र ही आकाश गमन अणिमाद लाभ मंत्रों के द्वारा भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है क्या कहते आकाश गमन अणिमाद सिद्धि सब प्राप्त हो सकते हैं मंत्रों से सिद्ध करते सकते बहुत लोग करने के प्रयास करते हैं बेचारे हाँ हाँ ये कारण है ना कि विधि का ज्ञान नहीं हमें प्रकार दिशा लेना चाहिए प्रक्रिया समझनी चाहिए करना चाहिए तब तो होगा काम अब ऐसे नहीं सीधा पहले से ही गलत लक्ष्य दिया और झटपट करना है किसी के साथ रहना नहीं किसे सीखना नहीं किसी को गुरु मानना नहीं है किताब दे के सब करोगे तो होगा क्या गड़बड़ तो, गड़ तो होंगे एक बार हम लोग भी लगे <laughs> <laughs> हम एक-एक और महात्मा थे जगदीश आनंद करके थे वो आजकल रहते उन्नाव जिले में कानपुर से आगे तो उनकी इच्छा हुई उन्होंने मेरे को कहा स्वामी जैसा है कि मैं एक ऐसा सिद्धि करना चाहता हूँ जिससे सब शास्त्र में से मुँह से धराधर निकलते है अच्छा ठीक है फिर हमने कहा देखो इसके लिए तो एक तो एग्जाम्पल तो हम लोगों के सामने है उदाहरण काशी आनंद किए हैं अभी तो मंत्र से किए हैं तो ऐसा करते हैं मंत्र के बारे में वो कौन से मंत्र मंत्री पता लगाते और उसी मंत्र के बारे में सब डिटेल इकट्ठा करते ठीक है फिर हम लोग यहाँ से मुकाम भी का दे पर किराए के कमरे में टिकना पड़ा हाँ कोई आश्रम वाले हमको रखने सब मलयाली के आश्रम वाले एक भी अंदर घुसने नहीं देता वाह क्या बोला वही बाहर से आने अरे आने दो मनुष्य है वो खा रहे क्या चलो अब क्या करे शंकर कुटीर है श्रृंगेरी मठ वालों का वहां किराया पे रहे और वहा पुजारी वगैरह तो हमारे बहुत पहले से बचपन से परिचित है सबसे संपर्क किया सबसे पता लगाया फिर उन्होंने बताया कई प्रक्रिया बताया क्या ऐसे ऐसे उसको अनुष्ठान किया जाता है फिर हमने कहा भाई ये जिसने किया उसे मोहर लगा लो सेटिफाइड हो जाए चीज लग जानी चाहिए फिर वहां से मुंबई पहुंचे वो मिले उनसे बातचीत किया तो बताने को तैयार नहीं कैसा महात्मा फिर बाद में बहुत समय के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त इस विषय में बताओ तो हम लोग ने बताई सब पढ़कर के कहते हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है कि शत प्रतिशत ठीक है दोनों में अंतर होता <laughs> है <नहीं। laughs> वो कहते नहीं नहीं बिल्कुल सही नहीं हंड्रेड परसेंट ठीक है आप इसका अनुष्ठान कर तो हमने कहा देखो भाई हमें तो जरूरत है नहीं तो जग को कहा मैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब तुमको सब उपलब्ध करा चुका हूं अब तुम जाओ कहीं बैठो और करो देखो क्या होता बेचारे तब से आज तक बैठे करी रहे <laughs> <laughs> लगे हुए हैं बीच में एक बार आए तो यहाँ हमने पूछा क्या हुआ कहा तो कुछ नहीं हुआ मैंने कहा देखो उन्होंने नौ बार अनुष्ठान किया सत्ताईस लाख जब किया तब उनको मिली सिद्धिया मिलीरे तो नौ जन्म सि अगले जन्म तेरी हो जाएगी जन्म पर लगे रहोग करते अगले जन्म तेरा निश्चित रूप हो जाएगा मने का लगे रहो तुम करते रहो हम देखते रहे लेकिन <laughs> तो हमें इस लफड़े में नहीं पढ़ना हमें आवश्यकता ही नहीं उसकी तो क्या करें तुमको आवश्यकता है दुनिया के शास्त्रों को झाड़ना है शास्त्रार्थ में जीतना है जो जो करना है तुम जानो उस काम के लिए निर्भर होते देखो मैंने उसको कहा वो पहले ही तुम्हारा लक्ष्य गलत है इसीलिए ही तेरे सिद्ध नहीं हो रहा है अब काशी जी का बात अलग थी वो बनार से क्यों गए किस हालत में गए क्यों ये सब किए वो बात ही अलग गए उनके अंदर ये था ही नहीं कि हम जो सिद्धियां पाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे अन्य कारणों से गए विद्या से मतलब कि विद्या प्राप्त हो जाए किसी तरह से वो अपने लिए उपयोग करूं या दूसरों के लिए उपयोग करूं वो लक्ष्य था ही नहीं तीसरे मैंने कहा उनको जल्दी हो गया तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है तुम जाने इसे लक्ष्य मन से निकाल दो काम जो है तुम कर रहे हो ये गलत है शक्तिपात होना चाहिए तो तो कोई जरूरत नहीं तो ये सब कहने वाली बातें शक्तिपात बात कुछ नहीं होता है अरे <laughs> क्या है काम फूंक दे शक्तिपात है गुरु ने काम में फूंक दिया इसके अलावा और क्या शक्तिपात? गायत्री मन तक कभी ऐसे तो दी जाती है अनाधिकाल की परंपरा ये सब बीच में कुछ लोगो ने ढूंग परंपरा चालू किया देखो कर देंगे देखो मेरे को अंक बंद करो <laughs> <laughs> नाटकबाज़ी ऐसा कुछ नहीं होता है बकवासबाज़ी कोई वैदिक परंपरा में नहीं है, है। तो फूंग वेद में था और कुछ नहीं था वो वह हमने तो वही जिस पुजारी जी ने काशीरज दिए थे बुध एक सौ दो साल के उसमें जीवित थे 1980, एट की बात मैंने उनको कहा दिया बुड्ढे जी को देखो भाई आप तो जा ही रहे हैं एक को दिए उससे तो दुनिया को कोई लाभ नहीं हुआ आप इसको भी दे दो इससे चाहे कुछ लाभ हो जाए दुनिया को तो उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो हम दे देंगे फिर फिर बोले नहीं नहीं, नहीं कैसे दूंगा ये ब्राह्मण है या नहीं पूछते मैंने कहा ब्राह्मण है अमुक गोत्र का है मैं जानता हूँ इसलिए तो मैं लाया नहीं तो मैं आपके पास लाता ही नहीं तो तुम कह रहे हो तुम दे देंगे तो कान में फूक दिया उसको और कहे जब तक करना है, छोटी रखना बस इतना है उनको उपदेश मंत्र मिला ये उपदेश हो गया विधि तो बताई दिया तो उनका बेटे ने पूरा का पूरा काम छोटी हो गया छोटी कैसे करेगा <laughs> हवन कैसे करेगा नहीं कर सकता हवन <laughs> कैसे करेगा नहीं तो प्रतिनिधि बनाओ तो करंट छोड़ो है <laughs> ना करंट <laughs> दर्भ का बना करके जो है और ब्रह्मचारी हवन कराओ और दर्भ का बना करके टच करो मैं जरा हाँ करें कर दिया समझे? कर तो विधि नहीं है ना विधि तो क्या है विधि वी थोड़ी मनमाने कुछ भी कर लो इसलिए तो कुछ नहीं हो रहा है आज सब विफल इसलिए ही है कि अपना कुतर्क से आदमी चीजों को प्राप्त करना चाह रहा है विधि में जैसा कहा गया जितनी मात्रा जो प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी एक बात एक अंग भी इधर का उधर हुआ अपूर्व इधर नहीं होता कर्मकांड के लिए मीमान तकड़ा है उसमें तो आप बिल्कुल इधर उधर नहीं कर सकते फिर तो उपासना है उपासना करो कौन मना कर रहा है सन्यासी की रही ही उसी पाई ये रास्ता क्यों चोटी भी नहीं चाहिए कोई झंझट भी नहीं पड़ना है सीधा भी चाहिए वो तो भाई में भी करना है कैसा होगा प्रतिनिधि प्रक्रिया ना करंट वाली प्रक्रिया वो प्रतिनिधि प्रक्रिया करनी पड़ेगी अब वो उतना ही होता वो तो, तो, तो, तो, तो, तो दक्षिणा से मतलब रखता पंडित जो कर रहा है उसको दक्षिणा दिखती है ना उसको ना आपका मंत्र से मतलब ना श्रद्धा है ना कुछ है वो आप जब रहे स्वाहा आप बोलेगा वो करेगा प्रक्रिया में वो सही नहीं है वो एक है कि विकल्प मान लिया गया है वो पूर्ण फलदाई नहीं हो सकता है इसलिए वास्तव में अग्नि अधिकार नहीं है इसमें तो तपसा संकल्प सिद्धि ही के द्वारा मंत्रों के साथ आप कहें सब के द्वारा भी आप संकल्पित कर सकते हो कामरूपी यत्र तत्र काम भादी कहा काम रूपी होकर के जहां तहां इच्छा मात्र से वो आया जाया कर सकता है सब कुछ हो सकता है आज सारी सिद्धियों से प्राप्त हो सकती है और अंत में कहे समाज जहा सिद्ध व्याख्या और समाज सिद्धियां तो आप सुनी रहे हैं पूरा विभूति पाद ही इस विषय में नीचे योग बीजो परिषद योग शिखो परिषद के मंत्रों को दे रहे हैं। औषधि क्रिया, क्रिया काल मंत्र क्षेत्र आदि साधना अनित अल्पवीर सिद्ध यो असाधनोद्भव साधन विनाप्यव जायते स्वत क्रिया काल मंत्र क्षेत्र इत्यादि साधनों से भी सिद्धा जो प्राप्ति होती है वो अनित होती है अल्प अल्प सामर्थ्य वाली होती है। याद ऋषि जो इसलिए उत्तरोत्तर दुर्बल है जन्मना किसे जो है श्रेष्ठ होता है औषधि औषधि से श्रेष्ठ मंत्र से मंत्र से प्राप्त श्रेष्ठ तब से तब से सर्वश्रेष्ठ है समाज उत्तरोत्तर प्रबल है पूर्व पूर्व दुर्बल है जन्म जा प्राप्ति खो जाता है आदमी इसलिए कहते अनित अह सिद्धयोग असाधन उद्भवा क्योंकि वो असाधन से है वास्तविक साधना करके प्रक्रिया से परिश्रम के द्वारा विधि के अनुसार करके प्राप्त किया हुआ वस्तु न होने से वो टिकते नहीं है चोरी का धन ज्यादा दिन टिकता नहीं मेहनत का धन सदा के लिए आपके साथ है उसी प्रकार से यहाँ भी समझिए प्रकार न प्राप्त वस्तु होते है वो टिकते नहीं है सम्यक विधि से प्राप्त वस्तु ही टिकाऊ होता है जैसा होता है कईयों को सिद्धिया मिलती गिर गया वो प्राप्त हो गया। गिरने मात्र से हो गया कई कुछ चक्र जग गया कहीं ऐसा जगह चोट लगा उतने मात्र से उसके सारा कुंडली कुछ हद तक जग गए और सिद्धिया मिल गई होते पार्शल अवेकनिंग ऑफ कुंडल बोलते पुस्तक ही लिखा है, तो है? स्वामी नारायण करके बहुत अच्छी होगी रोड आश्रम भी है उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा इस विषय में दृष्टांत भी दिया एक्सीडेंट देश में विदेश में सब संग्रह करके कैसा होते ये सब टिकाऊ नहीं इस प्रकार से जो है प्राप्त वस्तु टिकते नहीं इसलिए अल्पवीर ताधन उद्भवा साधन बिना पेम चाय सुव इस प्रकार से साधन के बिना भी स्वतः आप अन्य अन्य प्रक्रियाओं से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वे विद्यालय हो नहीं होते अनित्य होते हैं और सामर्थ्य सामर्थ्य वाले होते हैं तो इतना प्रबल सामर्थ्य वाले बल नहीं अच्छा अप्रासंगिक कुछ और ये बातें कहते हैं कि भाई देख आपने पहले विचार जो किया है संशयों को दूर कर रहे थोड़ा के स्वरूप को निश्चय देने से पूर्व में आपने कहा बना सकता ही होता है योगी अब क्या शरीर में उसका अनेक मन भी बना लेता है वो अलग अलग शरीर बना दिया क्या वो सब शरीर भी एक आकार के होंगे अलग अलग आकार का कोई मोटा छोटा कहीं पतला कहीं लंबू ऐसे बना लेता है शरीर अलग अलग कि सब एक ही आकार को बना पाएगा और सभी में एक ही मन से संचालन करता है या अलग अलग मन से संचालन करेगा दोनों प्रक्रिया से है इस प्रकार के अनेक शंकाएं जो आने वाले हैं उन शंकाओं का समाधान के लिए कुछ अनेक सूत्र को आरंभ करेंगे तथा कायन्द्रिय कायद्रिया नाम अन्य जाती परिणता नाम जातियन् परिणाम प्रकृत्यापोरात ईश्वर का आराधना आदि अंश आपने देखा नंदीश्वर को मनुष्य शरीर त्याग्रह के द्वारा देवत्व की प्राप्ति हुई आराधना तो किया वो नंदीश्वर ने यहां से चला और वहां पहुंच करके वो देवत्व प्राप्त किया अब उस देवत्व को जो प्राप्त किया वह नंदीश्वर नामक योगी ने जो अपना भक्ति के मन से प्राप्त शरीर में वहां के अनुकूल दिव इंद्रिया आदि परिपूर्ण होंगे कि नहीं होंगे कर्म विशेष झटि चला गया यहाँ का शरीर उपभोक्ता अब अवशिष्टता में रहते हुए भी, भी जा सकता है जैसे बेच गया था ना उत्तर शंखों को दिव्य शरीर उसकी होती तो क्या उसके अनुरूप इंद्रिया भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे प्रकृत्या पूरा वहा हो जाते हैं आप जिसमें भी पहुंचिएगा जहां भी पहुंचेंगे सिद्धियों के माध्यम से जो भी शरीर होगा उस शरीर इस शरीर के पेशा से उस शरीर में जो न्यूनता या अधिकता है उन सारे चीजों की प्रकृति वहाँ की प्रकृति से वही अपने आप पूर्ण हो जाता है प्रकृतिया पूरा तार परिणाम अयोगा अथवा सिद्धि भी तेम एवं का इंद्रिया नाम जाति सिद्धियों के द्वारा अपने उन शरीर इंद्रियों का जातियंत परिणाम माना है वह बज परिणाम विचार होता है क्या उपादान कारण संभव क्या एक नया उपाय का आंसर बना रहा है या संकल्प मात्र से बनाता है या कार्यों में विलक्षणता जो होती है उसकी आपूर्ति होती है नहीं होती है। इन सब का एक ही सूत्र में जवाब है प्रकृत पूर्व परिणाम अपाय हा, उत्तर परिणामोपजन पूर्व परिणाम का त्याग पूर्वक उत्तर परिणाम विशेष ने पैदा कर लिया है तेम अपूर्व अवय अनुप्रवेश यदि पूर्व शरीर को बिल्कुल त्याग करके नया बना रहा है तब तो सीधी सी बात है वह नया अपूर्व नया अपूर्व नहीं नए अवैध उनसे बन गई यदि वो पूर्व शरीर को त्याग करके नया शरीर बना ले रहा है तब कायद्रिय प्रकृति विकारम अनु गृहती और काय इंद्रिया ये सारी जो चीजें होती इंद्र प्रकृति और इसकी जो बूतों की जरूरत पड़ती है वो स्वंस विकार मनोग्रह नंदी वे सभी जो तो ना अपने अपने विकार के अनुरूप अनुग्रह कर हैं जैसा विकार वो उसके अनुरूप अनुग्रह कर हैं जैसे देखिए वो योगी थे पहले चंडी पहाड़ पे हम कई चक्कर काटे हमें तो नहीं मिला इन लोगों किस को किसी मिला बोलते हैं वो कभी सिंह बन के आ जाते कभी शहर बन के आ जाते जान आते तो के ऐसे रहते गुप्त वेश में। अब जब मान लीजिए बैठते शेर बनकर बैठते होंगे क्या शरीर को छोड़ के वापस में में आके बैठते होंगे लेकिन जब पश्चर्य बनाते होंगे तब तो वो चिल्लाते नहीं होंगे बोलते होंगे क्या कि वहां उस समय वह आग इंद्र लग नहीं रहे। गए कहते प्रकृति उस शरीर के अनुरूप इंद्रिया शरीर का आकार जो उनके संकल्प कर लिया है अगला जो परिणाम ईश्वर को त्यागी देते थे वो फिर वापस बना लेते थे स्त्री उसी उनके पास ही दी थी ऐसा सुनने को मिला अपनी मर्जी से खत्म कर दी दूसरा बना दिया अपने वहां से वापस एक दूसरा ऐसे वाला बना के बैठ गए इस तरह से तो उस स्थिति में क्या एक को त्याग करके दूसरा बना रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं बनाए रखा हुआ है इसको नाश किए ना दूसरे को बना रहा है उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ अब उसका पहला पक्ष बन लिया है जिसे पूर्व परिणाम को त्याग दिया और उत्तर परिणाम बना लिया है उनमें अपूर्वय का अनुप्रवेश होता है सिंह के अनुरूप अवय से प्रवेश हो गया उसे नाखू नहीं हो गए बाल वैसे हो गए वो गीदड़ बन गया तो ऐसा हो गया है तब तक वायुओं को वो उपयोग बन जाते है और काय और इंद्र प्रकृतिया भी वो विकार के अनुग्रह कर लेते हैं कैसे करते हैं पूरेण धर्माद इति आपूर्ण का मतलब क्या धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए वो अपने आप अनुग्रह कर जाते हैं अनुप्रवेश में प्रकृतियों का धर्मादि निमित्तों की अपेक्षा होती है वह स्वतः ही नहीं होते आपका संकल्प भी आप ही के द्वारा कृत पुण्य पाप पापाधीन होना है, होगा ऐसे संकल्प ही सफल होता है नहीं तो वो विफल इसलिए योगी पहले अपने कर्मों को जानता है और जानकर उसके अनुरूप संकल्प करके शरीरों को निर्माण करता है तभी वह प्रकृति अर्थात धर्मादि निमित्त होकर के इंद्रियां शरीर मां पंच महापंचमूत वगैरह अपने अपने अवय से उसको परिपूर्ण कर देंगे नहीं तो अधा ही रहेगा ये हुआ अपाय पूरक होने वाला लेकिन यहां भी शंका होता है फिर निरीश्वरवादी लोग इसको मानेंगे नहीं आपने धर्मादि धर्मादि नहीं है तो आपश्वरवादी तो तो के लिए यह जवाब बनता नहीं धर्माधरम के व्यवस्था ईश्वर है ऐसे मानने वाले तो ठीक है वो ईश्वर की जो है प्रेरणा हुई वह योगी के अपने संकल्प आया उसने कर्मों को जाना और उसी कृपा से कर्म के अनुपूप बना लेगा और धर्म के आधार पर सारी प्रकृतियां उसका आपूर्ण कर देंगे लेकिन निरीश्वरवादी जो धर्म का को प्रयोजक नहीं मानता उसके लिए क्या जवाब और दूसरी बात आप स्वाभाविक कहा स्वाभाविक है या धर्म निमित्त होने पर भी कौन है धर्म निमित्त मान लिया आपने तो धर्म रूपी निमित्त का भी नियामक कौन है धर्म को तो चढ़े पुण्य पाप आपके अंदर विद्यमान जो है वो चढ़े वो कैसे स्वतः कर देंगे तो कर नहीं सकते और अन्य से तो क्या ये बताना पड़ेगा प्रयोजगम तथा क्षेत्र कव कहते है कि भाई प्रकृतियों का प्रवाह के लिए कोई निमित्त अन्य अपेक्षा नहीं है धर्म ही एकमात्र निमित्त है धर्म को भी प्रकृति कोई और की जरूरत नहीं पड़ती क्यों दृष्टांत पहले समझ लोगे समझ में आ जाएगा वक्त उनका वो कुछ चीजों लोग स्वभाव ऐसे होते खेती करने वाला है सब्जी बोया है उसने अनेकों क्यारिया बना देता है, है ना और उन क्यारियों में जल को प्रवेश करने के लिए उसे करना क्या पड़ेगा हाथ से उठा उठा क्या जा है जल जिस नाली से जल बह के आ रहा है उस नाली से उस कैरी में जाने के लिए जगह जगह वो ब्लॉक कर देता है बंद किया हुआ है वो बंद जो किया हुआ तो उसको तोड़ देता है हटा देगा तो पानी अंदर सोते ही जाएगा पहुंचाना नहीं पड़ता वो अपने आप कैरी भर जाएगा फिर उसको बंद करेगा जब तब वो अंदर जाना बंद करेगा फिर अगले को खोलेगा तो उसमें घुस लेगा जैसा क्षेत्र को क्या करता है उसक्य में जल का प्रवेश के में प्रतिबंधक जो है उसको केवल हटाता है वो हटाने के बाद होता क्या है जल स्वतः ही प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार से परक काय के बनने में जो प्रतिबंधक है उसको केवल योगी संकल्प से निवारण कर देता है अब उस काय के अनुकूल जो पुण्य पाप के अनुसार वो स्वयं में क्या हो जाता है प्रकृति बहुत जैसे उस प्यारी के स्वरूप चैत्रिकोण है चतुष्कोण है गोलाकार है, जैसा भी आपने बनाया है। को जल को प्राप्त कर देता केवल प्रतिबंधक जो था उसको आपने हटाया तद्वत यहाँ पर भी तत्कार में इंद्रिया काय प्रकृति आदि का आपूर्ण करने के लिए उनका स्वभाव है वो आप पूर्ण करना वो कर लेंगे लेकिन प्रतिबंध को हटाना हमारा कर्तव्य होता है इसलिए योगी केवल परकाय का जो कायांतर के में जो होने वाला प्रतिबंधक है उसकी उत्पत्ति में उसकी स्थिति में उसके व्यवहार के कार्य सिद्धि के लिए जो जो प्रतिबंधक हो सकते हैं उसको अपने संकल्प से काट देता है तब प्रकृति स्वत ही वह कर उस पर में आवश्यकता जो जो चीजें है वो सबको पूर्ण इसे कहते निमितम अप्रयोजकम निमित्त निमित वास्तव में कोई प्रयोजक नहीं बनता प्रकृतियों के, के जल के लिए जैसा कोई निमित्त प्रयोजक नहीं है सतत बहने का उसका स्वभाव होता है सांसद जल से संक्षण कहना सांसद द्रवत्व उसका स्वभाव है स्वाभाविक ही द्रवत्व और नैमित्त की नहीं है ना सांसदिकम जल इसलिए कहा था तो उसने इसको दृष्टान दे रहे हैं प्रतिबंधक निवारण कर दो तो बहना उसका स्वभाव है उसी पर प्रतिबंध निवारण कर दो पूर्ण करना प्रकृति का स्वभाव है अप्रयोजकम् प्रकृति का जो है पर काय में आवश्यक तत्त्वों का परिपूर्ण करने के प्रति निमित्त कभी प्रयोजक नहीं हो सकता क्यों वर्ण भेद केवल आवरण भेद कर देना ये आवरण है उसको भेदन कर देना वर्ण मैंने आंग सर्ग रही बोल दिया जोड़ समझो आवरण का भेदन ही अपेक्षा है दृष्टांत क्षेत्र जैसा क्षेत्र की क्या करता है वो जो आवरण एक रोग है उसको हटाना पड़ता है तब तो पानी अंदर बह जाता है अच्छा